कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर छ भाग एक ज्ञान की यात्रा अनंत है श्वर के संबंध में कुछ आधारभूत बातें समझ एक परमेश्वर समस्त विरोधों का समन्वय इस जगत में प्रत्येक वस्तु अपने विरोधी के साथ मौजूद है यही प्रकृति के होने का ढंग प्रकृति का तनाव प्रकृति का होना विरोध के बिना नहीं हो सकता रात न हो तो दिन न होगा स्त्री न हो तो पुरुष न होगा मृत्यु न हो तो जन्म न होगा दुख न हो तो सुख न होगा सारा जीवन विपरीत से जुड़ा और बना है इसलिए जीवन द्वंद्व है एक संघर्ष है और विपरीत के आधार पर ही यहां कुछ भी हो सकता है यहां आपने किसी को मित्र बनाया कि आपने शत्रु बनाने शुरू कर दिए यहां आपने प्रेम किया कि घृणा का प्रारंभ हो गया यहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिसके विपरीत की उपस्थिति साथ ही मौजूद न हो जाए बुद्ध ने कहा है मैं मित्र नहीं बनाता क्योंकि मैं शत्रु नहीं बनाना चाहता बुद्ध ने कहा है मैं प्रेम नहीं करता क्योंकि मैं घृणा नहीं करना चाहता जीवन पदार्थ है और साथ ही चेतना भी। चेतना का अर्थ है पदार्थ से विपरीत तत्व चिंतक पूरब के निरंतर इस द्वंद को स्वीकार किए हैं इसलिए उन्होंने कहा जगत द्वैत डुअलिटी पश्चिम में नई विज्ञान की खोजें भी इस द्वैत को अंगीकार करने लगी की तो धारणा अब यह हो गई है कि अगर हमें एक का पता हो और दूसरे का पता ना भी हो तो भी दूसरा होगा ही इसलिए बहुत अनूठी खोज है वो है एंटी मैटर की वो कहते हैं पदार्थ है तो पदार्थ के विपरीत पदार्थ भी होना चाहिए अभी तक वो पकड़ में नहीं आया लेकिन होना चाहिए क्योंकि जहां सभी चीजें विपरीत के साथ निर्मित होती हैं वहां पदार्थ के विपरीत भी कुछ होना चाहिए क्योंकि टाइम है समय है इसलिए एंटी टाइम समय के विपरीत भी कोई धारा होनी चाहिए समय जाता है आगे की तरफ तो वो जो विपरीत समय होगा वो हो जाएगा पीछे की तरफ यहां बच्चा पैदा होता है फिर जवान होता है फिर बूढ़ा होता है अगर कोई विपरीत समय होगा तो वहां बूढ़ा होगा फिर जवान होगा फिर बच्चा होगा उल्टा यात्रा होगी और ये कोई तत्व चिंतक नहीं कह रहे हैं आधुनिक फिजिसिस्ट भौ, भौतिक शास्त्री कह रहे हैं कि इस समय की धारा के ठीक पास विपरीत समय की धारा होनी चाहिए क्योंकि समय हो नहीं सकता बिना विपरीत के बिना विपरीत के कुछ हो ही नहीं सकता आप देखते हैं कि एक पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर एक ठोस वस्तु है विज्ञान कहता है कि जिस तरह पत्थर ठोस वस्तु है और स्थान घेरता है ऐसे ही स्थान में छिद्र भी होने चाहिए होल्स पदार्थ के विपरीत अभी तक वो पकड़े नहीं जा सके हैं लेकिन इसके ऊपर इस सिद्धांत के ऊपर एक व्यक्ति को नोबल प्राइज उपलब्ध हो गई है आकाश में छिद्र भी होने चाहिए बड़ी कठिन है सोचना भी कि छिद्र का क्या अर्थ होगा आकाश भरा हुआ है एक भराव है ठीक इसके पास ही खाली शून्य छिद्र भी होने चाहिए महावीर ने आज से 2500 साल पहले ठीक ऐसी बात कही थी उन्होंने कहा था लोक है और अलोक है अलोक इसके विपरीत है ये जो अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है ये मैटर लोक इसके विपरीत जो है अलोक एंटी मैटर ये तो जगत की व्यवस्था है दृश्य की परमात्मा है अदृश्य वहां कोई भी विरोध ना होगा वहां सभी विरोध समन्वित हो जाएंगे वहां विपरीत अपनी विपरीतता खो देंगे परमात्मा है एक तो एंटी गॉड परमात्मा के विपरीत अगर कुछ हो तो परमात्मा भी जगत का हिस्सा हो गया लेकिन परमात्मा जगत से बड़ा है लोक और अलोक दोनों को घेर लेता है पदार्थ और विपरीत पदार्थ काल और काल के विपरीत धारा है जन्म और मृत्यु दोनों को एक साथ घेर लेता है वो एक है जिसमें दोनों ही समाविष्ट है ये पहली बात परमेश्वर के संबंध में समझ लेनी चाहिए कि वो समग्रता का जोड़ है उसके भीतर जन्म भी है और उसके भीतर मृत्यु भी है इसलिए वही स्रष्टा है और वही विध्वंसक है वही मित्र है वही शत्रु है वही बनाता है वही मिटाता है जब ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो एक कठिनाई है ऐसा लगता है जैसे वह कोई व्यक्ति है यह भाषा की भूल है और भाषा के पास और कोई उपाय नहीं है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है परमात्मा केवल ऊर्जा का विराट विस्तार है इस ऊर्जा के विराट विस्तार में दोनों संयुक्त थे जो हमें विपरीत दिखाई पड़ते हैं दिन और रात वे दोनों ही परमात्मा में समाविष्ट हैं। रात भी उसकी दिन भी उसका इस बात को आज नहीं कल विज्ञान को भी स्वीकार कर ही लेना पड़ेगा विज्ञान ये तो स्वीकार करता है कि विपरीतता है एक डिवालिटी है एक द्वैत उसे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां भी दो हों उन दोनों को जोड़ने वाला एक तीसरा सेतु चाहिए अन्यथा उन दोनों के बीच कोई संबंध ना रह जाए और उन दोनों के बीच एक तारतम्य एक गति है एक संगीत है निश्चित ही कोई तीसरा चाहिए जो दोनों को घेर लेता है दोनों को समाविष्ट कर लेता है परमात्मा का अर्थ है टोटैलिटी समग्रता जहां सभी द्वंद एक साथ मौजूद है यह हमें समझने में बड़ा कठिन है क्योंकि तर्क तोड़ता है जोड़ने की कला तर्क के पास नहीं जैसे काटती है जैसे कैची काटती लेकिन कैंची के पास जोड़ने का कोई उपाय नहीं और अगर आप कैंची से जोड़ने का उपाय करें तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे जितना आप जोड़ेंगे उतना ही कटता चला जाए तर्क कैंची इसलिए हमने तर्क के देवता को गणेश तर्क के देवता हैं भारतीय पुराण कथन चूहे पर सवार किया है चूहा कैंची वो काटता है चूहा जोड़ नहीं सकता है इसलिए चूहे को उनका वाहन बनाया है सिर्फ एक प्रतीक है और आप जान के हैरान होंगे कि आप गणेश का हर काम में स्मरण करते शुभ काम आपको पता नहीं होगा कि कारण बड़ा अजीब क्योंकि गणेश खतरनाक है विध्वंसक है वो उपद्रवी हैं तर्क की सवारी है तो ऐसी कथा है कि गणेश हर तरह के शुभ कार्यों में बाधा उपस्थित करते रहे प्राचीन समय में फिर लोग उनसे इतने डरने लगे कि उनका पहले ही स्मरण कर लेना उचित है ताकि वो बाधा न इसलिए श्री गणेशमा वो पहले से जो याद कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि तुम कृपा करना तुमसे भय धीरे धीरे लोग भूल ही गए कि वो विध्वंसक हैं अब तो वो मंगल के प्रतीक हो गए लंबे समय में मनुष्य की चेतना में ऐसा हो जाता है उनकी याददाश्त उनके उपद्रवी होने के कारण थी। फिर धीरे धीरे बात भूल गई और अब तो वो मंगल सूचक है अब तो उनकी याददाश्त हम करते हैं इसलिए कि वो उनसे सभी काम मंगलकारी होंगे लेकिन उनके उपद्रव का कारण उनके उपद्रव का कारण है उनकी तर्क निष्ठा तोड़ने की कला काटने की बात विज्ञान तर्क पर निर्भर है वो तर्क का ही फैलाव है इसलिए विज्ञान तोड़ता है इसलिए एनालिसिस विश्लेषण उसकी विधि विज्ञान को कोई भी चीज दें वो तोड़ के उसको खंड खंड में बांट देगा इसलिए विज्ञान परमाणु तक पहुंच गया तोड़ते तोड़ते काटते काटते धर्म तर्क के पार जाता है क्योंकि धर्म कहता है तोड़ने से तुम पूर्ण को कभी भी ना जान सकोगे तोड़ने से खंड तो जान लिया जाएगा अखंड कैसे जाना जाए परमाणु को तो तुम जान लोगे लेकिन परमेश्वर को कैसे जानोगे ये दो छोर है परमाणु तोड़ते चले जाएं तो परमाणु बचता है जोड़ते चले जाएं तो परमेश्वर परमेश्वर का अर्थ है सबका जोड़ जिसके आगे जोड़ने को नहीं बचता और परमाणु का अर्थ है आखिरी तोड़ जिसके आगे तोड़ने को नहीं बचता इसलिए विज्ञान की आखिरी निष्पत्ति परमाणु है एटम है धर्म की आखिरी निष्पत्ति परमेश्वर है ये दो छोर है विज्ञान द्वैत से शुरू होता है और अनेक पर समाप्त होता है धर्म भी द्वैत से शुरू होता है और एक पर समाप्त होता है धर्म की विधि का नाम है सिंथिसिस संश्लेषण जोड़ना और जोड़ते चले जाना जब तक कुछ भी शेष रहे जब सभी जोड़ जाए तो उस समग्रता का नाम परमेश्वर है वो कोई व्यक्ति नहीं वो इस पूरे अस्तित्व की अखंडता का नाम है उस अखंडता में सभी भेद समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वह जोड़ और विज्ञान में सभी भेद प्रकट हो जाएंगे क्योंकि वो तोड़ना है इसलिए विज्ञान न केवल वस्तुओं को तोड़ता बल्कि खुद भी टूटता चला जाता आज से कोई 500 साल पहले विज्ञान का कुछ अर्थ था शब्द का अब तो कोई अर्थ नहीं है विज्ञान जैसी कोई चीज अब नहीं है फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है विज्ञान जैसी अब कोई चीज नहीं आप अगर पूछें कि साइंटिस्ट कौन है तो बताना मुश्किल है कोई बायोलॉजिस्ट है कोई फिजिसिस्ट है कोई केमिस्ट है साइंटिस्ट तो कोई भी नहीं है विज्ञान तोड़ते तोड़ते खुद भी टूट गया छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो गया और इन शाखाओं के बीच भी कोई तालमेल नहीं रह गया है इस समय मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई ये कि हमारे ज्ञान की शाखाओं के बीच कोई समन्वय नहीं रह गया कोई संबंध नहीं रह गया वो जो भौतिक शास्त्री है उसे कुछ भी पता नहीं कि रसायन शास्त्र क्या कर रहा है क्योंकि भौतिक शास्त्री इतना बड़ा शास्त्र है कि एक आदमी हजार साल भी जिए तो भी उसे पूरा नहीं जान पाया और रसायन शास्त्र खुद इतना बड़ा शास्त्र है कि उसे भी कोई आदमी पूरा नहीं जान पाया पुराने समय में एक ही वैद्य या एक ही डॉक्टर सभी का इलाज कर देता था अब वैसी बात नहीं है अब अगर आपकी आंख खराब है तो अलग डॉक्टर है कान खराब पैर खराब पेट खराब तो बटता जा रहा है पश्चिम में एक मजाक है कि 21वीं सदी में एक आदमी अपनी आंख के इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गए उस डॉक्टर ने पूछा कि कौन सी आंख खराब है बाएं की दाई क्योंकि मैं बाई आंख का डॉक्टर इसकी संभावना है चीजें टूटती चली जाती है विज्ञान जो दूसरे को खंडित करता है वो स्वयं भी खंडित होता चला जाता है इसलिए वैज्ञानिकों के बीच कोई संवाद नहीं रहा है एक वैज्ञानिक की बात दूसरा वैज्ञानिक नहीं समझ सकता इतना स्पेशलाइजेशन विज्ञान का डर अब यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्ञान की एक शाखा दूसरे से बिल्कुल अपरिचित हो तो कठिनाई खड़ी हो जाए जैसा हुआ पिछले महायुद्ध में जब एटम के प्रयोग शुरू हुए तो फिजिसिस्ट ने कहा कि कोई खतरा नहीं है क्योंकि फिजिसिस्ट को बायोलॉजी का जीव शास्त्र का कोई पता नहीं जीवशास्त्रियों से पूछा नहीं गया हिरोशिमा और नागाकी पर एटम बम गिराने के वक्त भौतिक शास्त्रियों से पूछा गया क्योंकि उन्होंने एटम बम बनाया था और जीव शास्त्री से पूछा नहीं गया कि जीवन पर इसका क्या परिणाम होगा ये तो परिणाम बाद में पता चले कि परिणाम बड़े भयंकर है और परिणाम एक दिन में समाप्त हो जाने वाले नहीं जो स्त्रियां गर्भवती थीं और बच गईं उनके गर्भ के बच्चे रेडियो एक्टिविटी से भर गए उनके बच्चे अब हजारों सदियों तक जब तक उनके बच्चों के बच्चे होते रहेंगे रुग्ण और बीमार पंगु होंगे जहां एटम गिरा वहां तो लोग समाप्त हो ही गए लेकिन उस एटम से जो धुआं उठा और उसके साथ जो जो रेडियो एक्टिविटी चारों तरफ फैल गई सागर में गिरी वो राख मछलियां उससे विषाक्त हो गई अब उन मछलियों को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं उन मछलियों को जिन लोगों ने खाया उनकी हड्डियों में रेडियो एक्टिविटी प्रविष्ट हो गई उनकी हड्डियां विषाक्त हो गई उनका खून विषाक्त हो गया, उन मछलियों की खाद जिन वृक्षों में डाली गई वो विषाक्त हो गए चल पड़ी यात्रा अब वैज्ञानिक कहते हैं उसे संभालने का कोई उपाय नहीं है वो इतना विस्तार है जीवन का कि वो सब जगह प्रविष्ट हो गया और लोगों ने सोचा था भौतिक शास्त्रियों ने एक सीमा में प्रभाव होगा लेकिन जगत इतना जुड़ा हुआ है इतना जुड़ा हुआ है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते उसका प्रभाव किस भांति फैलता चला जाता गायों के दूध में प्रविष्ट हो गया गायों का दूध बच्चों ने पिया वो बच्चों में प्रविष्ट हो गया उन गायों के जो बच्चे होंगे वो पहले से ही आणविक प्रक्रिया से विषाक्त हो गए ये पीछे पता चला कि जीवशास्त्री से पूछ लेना चाहिए था कि जीवन पे इसका क्या परिणाम होगा इसलिए पश्चिम में एक नया आंदोलन है इकोलॉजी वो कहते हैं कि कोई भी काम करना हो तो समस्त ज्ञान की शाखाओं से पूछ के ही करना चाहिए क्योंकि जीवन इतना जुड़ा हुआ है आपने तोड़ लिया है अलग अलग विज्ञान लेकिन जीवन नहीं टूट गया है जीवन इकट्ठा है यहां छोटी सी बात के परिणाम होंगे अब जैसे कि अभी चांद पर आदमी गया तो जो चांद पर ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे अंतरिक्ष यात्री और यात्रा से संबंधित जो विज्ञान थे उनसे पूछ लिया गया लेकिन जीवन इतना बड़ा है कि कोई विज्ञान उसे पूरा नहीं घेर पाता सारी व्यवस्था के बाद भी एक भूल हो गई जो पीछे ही पता चली। जैसे ही चांद की यात्रा को हमारे रॉकेट जाते हैं तो हमारे वायुमंडल में छिद्र कर जाते हैं क्योंकि वायुमंडल कोई 200 मील का वायुमंडल जमीन को घेरे हुए और उस वायुमंडल के कारण आपको श्वास ही नहीं मिलती उस वायुमंडल के कारण अंतरिक्ष से आने वाली जो विषाक्त किरणें हैं वो रोक ली जाती है ये दो 200 मील की हवा का घेरा खतरनाक किरणों को भीतर नहीं आने देता इसलिए आप जीवित हैं नहीं तो अंतरिक्ष से चांदारों से बहुत तरह की किरणें आ रही जो अगर सब प्रविष्ट हो जाएं तो हम अभी समाप्त हो जाएं जब हमारे रॉकेट निकले वायुमंडल से तो वो छेद कर गए उन छिद्रों से पहली दफा पृथ्वी के इतिहास में विषाक्त किरणें प्रविष्ट कर गई लेकिन जब वो प्रविष्ट कर गई तब पता चला कुछ वैज्ञानिकों का ख्याल है कि कैंसर की बढ़ती हुई हालत अंतरिक्ष में हुए छिद्रों के कारण है अब उसे रोकने का कोई उपाय नहीं और अब रोज अंतरिक्ष में जाने की बात चल रही है और इन सारे तथ्यों को छिपाया जाता है ताकि आम आदमी को पता ना चले सारे समुद्र विषाक्त होते जा रहे हैं क्योंकि जो हमारी मिलें और फैक्ट्रियां जो जहर छोड़ रही वो सागरों को विषाक्त कर रहा है लेकिन जीवन संयुक्त है सागर कोई ऐसी जगह नहीं कि उसमें हमने छोड़ दिया सागर में पौधे वे पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं वो ऑक्सीजन हम पीते हैं उनके बिना हम जी नहीं सकते वह पौधे मरते जा रहे हैं उनके मर जाने पर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही वैज्ञानिक कहते हैं कि 300 वर्षों में ऑक्सीजन इतना कम हुआ है कि यह आश्चर्य है कि आदमी जिंदा कैसे तो मुर्दा मुर्दा जिंदा है स्वास्थ्य खो गया है जीवन एक अखंडता है सब चीजें जुड़ी हैं जैसे कि मकड़ी का जाल हो और आप उस मकड़ी के जाल के एक धागे को हिला दें तो पूरा जाल हिल जाता है ऐसा ही जीवन में आप जरा सा कुछ करें तो पूरे जीवन का जाल हिल जाता है उस अखंड जाल का नाम परमेश्वर है विज्ञान तोड़ता है खुद भी टूटता है धर्म जोड़ता है और खुद भी जुड़ता है इसलिए जिस दिन आदमी ठीक ठीक विवेकपूर्ण होगा इस पृथ्वी पर एक ही धर्म रह जाएगा और जितना विज्ञान बढ़ता जाएगा उतने अनंत विज्ञान होते चले जाएंगे दूसरी बात परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है परमात्मा एक अनुभव है जिससे प्रेम एक अनुभव है और जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो कितने ही शास्त्र पढ़ ले प्रेम के ऊपर वो कितने ही जानकारी इकट्ठी कर ले तो भी प्रेम का उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा और जिसने प्रेम किया है उसने चाहे कोई भी शास्त्र ना पढ़ाओ तो भी प्रेम क्या है इसका उसे अनुभव होगा परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है गणित में सिद्धांत होते हैं। उनको अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं अनुभव का उनसे कोई संबंध नहीं धर्म में अनुभव होता है सिद्धांत नहीं सिद्धांत से उसका कोई संबंध नहीं इसलिए जो लोग सैद्धांतिक खोज करते हैं वे लोग व्यर्थ ही भटक जाते हैं लेकिन जो अनुभव से अपने को बदल के और किसी नई दिशा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं वे जरूर उसे उपलब्ध हो जाते तीसरी बात आपके पास जो बुद्धि है वो बुद्धि आपकी पूर्णता नहीं है आप बुद्धि से बहुत ज्यादा हैं। जैसे मेरा हाथ सिर्फ मेरा हाथ है हाथ से मैं बहुत ज्यादा हूं मेरा पैर सिर्फ मेरा पैर है मैं पैर से बहुत ज्यादा हूं ऐसे ही बुद्धि भी मेरा एक उपकरण है उससे मैं बहुत ज्यादा हूं तो जो सिर्फ बुद्धि से खोज करेंगे वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे समग्र तक पहुंचना हो तो खुद भी समग्र होना पड़ेगा बुद्धि एक अंग है उपयोगी लेकिन बुद्धि ने पूरी मालकीत कर ली और आपको ऐसा लगने लगा बुद्धि की मालकी से आप खोपड़ी के भीतर रह रहे हैं अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहां हैं तो आप इशारा करेंगे खोपड़ी के भीतर एक बड़ी भारी दुर्घटना है बच्चा जब मां के पेट में होता है तो मस्तिष्क ना के बराबर होता है लेकिन बच्चा पूरा होता है और मस्तिष्क के बिना भी शरीर बढ़ता है बड़ा होता है जीवन मस्तिष्क से पहले है और जीवन की प्रक्रिया से मस्तिष्क पैदा होता है जब बच्चा पैदा होता तो उसके पास केवल दस मस्तिष्क होता फिर नब्बे प्रतिशत तो विकसित होगा और जब मां के पेट में पहले दिन बच्चे का अणु निर्मित होता तब तो मस्तिष्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं लेकिन जीवन होता है और जीवन फैलता है जिस तरह पैर बढ़ता है हाथ बढ़ते हैं उसी तरह मस्तिष्क भी बढ़ता है जीवन की एक शाखा है शाखा को मूल मत समझे और उस शाखा को ही सब समझ के जो जीने की कोशिश करेगा उसकी दृष्टि पंगु हो जाएगी इसलिए बुद्धि से जीने वाले लोग पंगु हो जाते हैं कृपिल जैसे कोई आदमी सिर्फ हाथ से ही जी रहा हो और सारे शरीर को बांध के रख दे तो उस आदमी की क्या जिंदगी हो वो हाथ से ही देखने की भी कोशिश करेगा हाथ से ही सुनने की भी कोशिश करेगा हाथ से ही चलेगा भी, हाथ ही सब कुछ बना ले और सारे शरीर को बांध के रख दे ऐसी हमारी हालत है हमने मस्तिष्क को सब कुछ बना लिया और सारे व्यक्तित्व को बांध के रख दिया यह जकड़ा हुआ बंधा हुआ व्यक्तित्व परम सत्य को नहीं जान सकता इसलिए बुद्धि से थोड़ा गहरा उतरना जरूरी है और जीवन के उस तल पे आना चाहिए जो बुद्धि के पहले था और जिस दिन मस्तिष्क जल रहा होगा चिता में उस दिन भी होगा जीवन विराट शक्ति आप उस जीवन की विराट शक्ति का एक छोटा सा पहलू है मस्तिष्क में शिव ने पार्वती को दिए गए सूत्रों में एक सूत्र कहा है और कहा है कि तू ऐसे जी जैसे मस्तिष्क नहीं है, हेडलेस जैसे खोपड़ी नहीं आप भी चकित होंगे अगर आप चलते उठते एक ही बात का स्मरण रख सकें कि खोपड़ी गई नहीं है बिना खोपड़ी के सिर्फ दड़ अगर आप तीन महीने इसका अभ्यास कर सकें जब भी स्मरण जाए तो बस खोपड़ी नहीं है आप बहुत चकित होंगे आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन हो जाएंगे क्योंकि तो खोपड़ी नहीं है तो आप धीरे धीरे हृदय की तरफ सरकने लगेंगे वो केंद्र बन जाएगा होने का और खोपड़ी नहीं है तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे कब? आप अशांत कैसे हो खोपड़ी नहीं है तो आप बेचैन कैसे हो खोपड़ी नहीं है तो आप क्रोध कैसे करें अब चिंतित कैसे हो खोपड़ी का त्याग सब उपद्राव का त्याग हो जाता है। अगर तीन महीने आप इस अभ्यास को करते रहे आप पाएंगे आपकी चिंताएं विसर्जित हो गई आपकी मन में चलने वाले तूफान और आंधिया खो गए और आप ज्यादा संतुलित शांत और सौम्य हो गए और हृदय में उतर आए लेकिन हृदय से भी नीचे एक और गहराई है जो नाभी है क्योंकि बच्चे के जीवन की पहली पुलक नाभि से शुरू होती है। हृदय से भी नीचे उतरने के उपाय हैं और जब कोई व्यक्ति ठीक नाभी में पहुंच जाता है तब अपने केंद्र पर सेंटर पर आ गए और उस केंद्र से ही परमात्मा से संबंध जुड़ सकता है अब हमें सूत्रों में प्रवेश करें वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है सोता हुआ भी सब ओर चलता है उस ऐश्वरी के मद से उन्मत्त न होने वाले देवों को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ काव्य की भाषा में द्वंद्व के ऊपर निर्द्वंद की सूचनाएं वह परमेश्वर पर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है यह विपरीत हो गई बात क्योंकि बैठा हुआ कोई कैसे दूर पहुंच सकता है दूर पहुंचने के लिए चलना होगा हम चल के दूर पहुंच सकते हैं यह काव्य की भाषा है विपरीत को जोड़ने की अपोजिट्स को एक साथ लाने की तो ऋषि यम कह रहा है वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है सोता हुआ भी सब और चलता रहता है उस ऐश्वरी के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है हमने परमात्मा का एक नाम रखा है ईश्वर ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य से भरपूर ईश्वर का अर्थ है जिसके पास सारा ऐश्वर्य है लेकिन जिसके पास थोड़ा सा भी ऐश्वर्य होता है उसके पास अहंकार निर्मित हो जाता है जरा सा धन हो तो धन गर्मी देने लगता है जरा सी संपदा हो तो आदमी उछल के चलने लगता है धन मध है शराब गमीर आदमी के पास से दीवाला निकल जाए तो सब नशा उखड़ जाता फिर तो उसकी चाल वैसे हो जाती जैसे शराबी जब नशा उतर जाता तब चलता है हैंगओवर, नशा भी नहीं है लेकिन चाल लुस्पुष्ट हो गई पिया था कभी उसकी याद भर रह गई लेकिन वो याद व्यथित किए जाती उसने खालीपन पैदा कर दिया ईश्वर परम ऐश्वरी है लेकिन बंद के अतीत की सूचना इस बात में है उस ऐश्वरी के मद से उन्मत्त न होने वाले लेकिन मद वहां नहीं ऐश्वरी वहां पूर्ण है लेकिन मूर्छा और बेहोशी जरा भी नहीं अहंकार वहां नहीं है परमात्मा को अहंकार हो तो समझ में आ सकता है हमको अहंकार होता है बिल्कुल समझ में आने जैसा नहीं है दीन दुर्बल ना कुछ फिर भी अहंकार पकड़ता है कि मैं हूं परमात्मा का अहंकार हो कि वो घोषणा करे कि मैं हूं तो समझ में आता है लेकिन वहां कोई घोषणा नहीं यहां हम दीन दुर्बल घोषणा करते हैं कि मैं हूं और उसकी कोई घोषणा नहीं इसलिए आप कितना ही चिल्लाते रहे कि कहां है परमात्मा मैं देखना चाहता हूं आपकी आवाजें आपके तर्क उसे इतना भी उत्तेजित नहीं कर पाते कि वो सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि ये रहा मैं मैं वहां नहीं, नहीं तो नास्तिकों ने उसे कभी का कभ बुला लिया होता एक यूरोप का विचारशील नास्तिक हुआ बर्क एक विवाद में उतरा था एक पादरी के साथ तो उसने पहला ही तर्क बर्क ने उपस्थित किया उसने अपनी घड़ी हाथ से निकाली और कहा कि मैं तुम्हारे परमात्मा को कहता हूं कि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो इतना ही करे कि मेरी घड़ी को रोक दे इसी वक्त बंद कर दे चले ना अभी घड़ी में आठ बजा है बस आठ पर ही कांटा रुक जाए इतना भी तुम्हारा परमात्मा कर दे तो भी मैं समझ लूंगा कि वह है लेकिन घड़ी चलती रही परमात्मा ने इतना भी ना किया सर्वशक्तिमान इतनी छोटी सी शक्ति भी ना दिखा सका जो कि एक छोटा बच्चा भी पटक के कर सकता था बर्क ने कहा कि प्रमाण जाहिर कोई परमात्मा नहीं लेकिन बर्क कर क्या रहा था वो सिर्फ अहंकार को चोट पहुंचा रहा है वो ये कह रहा है कि अगर हो तो इतना सा करके दिखा दो बर्क समझ ही नहीं पा रहा मुद्दे की बात ही उसकी चुप गई परमात्मा के पास कोई अहंकार नहीं है आप इसलिए उसे उत्तेजित नहीं कर सकते उत्तेजित उसे किया जा सकता है जहां अस्मिता हो असल में क्षुद्र को ही उत्तेजित किया जा सकता है विराट को उत्तेजित करने का कोई उपाय नहीं असल में सिर्फ चाय की प्यालियों में ही तूफान लाए जा सकते विराट में आपकी बातें तूफान नहीं उठा उनसे कोई चोट ही नहीं पड़ती वे हो या न हो कोई भेद नहीं होता यह सूत्र सूचना कर रहा है कि परम ऐश्वर्यवान लेकिन ऐश्वर्य के मत से शून्य ये विपरीतता को जोड़ना है छोटा सा भी ऐश्वर्य अहंकार देता है विराट ऐश्वर्य अगर गणित से हम चले तो महान अहंकार देगा लेकिन धर्म गणित की भाषा नहीं जितना बड़ा ऐश्वरी जितना विराट अनंत ऐश्वरी उतना ही शून्य अहंकार इसे अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो बहुत आसान होगा पश्चिम में एक बहुत कीमती मनोवैज्ञानिक हुआ एडलर्स और एडलर ने अपने पूरे मन शास्त्र का आधार रखा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हीनता का भाव और एडलर ने कहा कि मनुष्य की सारी चेष्टाएं हीनता की ग्रंथि से पैदा होती जो आदमी बड़े पद पर पहुंचना चाहता है एडलर का कहना है उसको भीतर लगता है कि मैं ना कुछ ना कुछ की बात को पहुंचने के लिए वो बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहता है राजनीतिज्ञों से ज्यादा हीन ग्रंथ से पीड़ित और कोई भी नहीं होता एडलर ने कहा है कि लिंक, लिंकन या लेलिन या हिटलर या कोई और ये सब किसी न किसी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित थे और उस हीनता की ग्रंथि को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं लेलिन के पैर छोटे थे ऊपर का हिस्सा बड़ा था शरीर का नीचे का हिस्सा छोटा था वो कुर्सी पे बैठता था उसके पैर जमीन को नहीं छूते थे इससे वो बड़ा पीड़ित था तो उसने रूस की सबसे बड़े सिंहासन पर बैठकर दिखा दिया कि तुम्हारे पैर जमीन पे पहुंचते हो भला लेकिन मेरे पैर सिंहासन पर पहुंच एडलर का कहना है कि वो हीनता की ग्रंथि उसको खींचती ही रही हिटलर शक है कि नपुंसक की नपुंसकता शक्ति की दौड़ बन गई और यह दौड़ इतनी बड़ी बन गई कि उसकी आकांक्षा थी कि सारी दुनिया को मुठ्ठी में लेकर बता दे कि तुम्हारी पुंसकता तुम्हारी शक्ति क्या है विपरीत दौड़ पैदा हो जाती अगर कोई आदमी कुरूप है तो वो किसी ना किसी ढंग से उस क्रूरता को पूरा करने की कोशिश करता है अगर कोई आदमी अंधा है तो उसकी आंख की सारी शक्ति कानों को उपलब्ध हो जाती है, इसलिए अंधे जितने ढंग से सुनते हैं कोई आंख वाला नहीं सुन सकता और अंधे अक्सर संगीत में प्रवीण हो जाते हैं क्योंकि आंख की शक्ति दौड़ के कान को मिल जाती वो जो आंख की कमी थी कान से अंधा पूरा करने लगता है जहां जहां कमी है उसको ढांकने के लिए उससे विपरीत हमें कुछ करना पड़ता है